सुने कार्यक्रम हवा महल मेवा राम गुप्त की लिखी एक झलकी जिसका शीर्षक है प्यार की लड़ाई सुनो। आ आओ ना। हम आज जरा लड़ें। क्या? तो, तुम्हारा खराब खराब खराब हो गया? मेरा दमाग क्यों होने लगा? होगा आपका अरे लड़ाई करना तुम चाहती हो कि मैं क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं एक हाथ से कहीं ताली बजती है एक हाथ से न ताली बजती है और न अकेले लड़ाई होती है समझे क्या इस बात से ये साबित नहीं हुआ कि जब मैं लड़ूंगी तब आप भी तो लड़ोगे अरे लड़ते वो लोग हैं जिनके दिमाग खराब होते हैं और मैं घर में लड़ाई झगड़ा खतरे पसंद नहीं करता ये तो तुम भी जानती हो तो क्या मैं पसंद करती हूँ तो लड़ने की बात तो तुम ही कह रही हो लेकिन कोई बात भी हो जिसके लिए लड़ा जाए बिलावज लड़ाई किस काम की और फिर लड़ाई तो जहालत की निशानी होती है क्या क्या हमेशा जाहिल ही लड़ा करते हैं जी, लड़ाई करना जाहिलों का काम है बेकारों का काम है भले आदमी कभी नहीं लड़ते और लड़ाई के लिए जब तक तो कोई माकूल वजह ना हो लड़ाई की ही क्यों जाए वजह तो साफ है और माकूल भी है वो क्या? आप आप मुझे प्यार नहीं करते हा? हा? <laughs> क्या बात है? अरे वाह भाई वाह ये भी हो अच्छी वजह बताई तुमने अगर मैं तुमसे लड़ता नहीं तो गोया तुम्हें प्यार ही नहीं करता वाह ये कहा जाने पीर पर आई अरे अमा तुम तो मतलब से हटकर बेमतलब की बात करने लगी हो मैंने बेमतलब की बात कौन सी कही दीदी सुलह के घर में लड़ाई की बात करना बेमतलब की बात ही तो है मैं तो भाई इस बात का कायल हूँ न शिकवा अच्छा किसी से न शिकायत अच्छी सब्र की खून है भली और शुक्र की आदत अच्छी मतलब से ही लड़ना चाहती थी समझे मतलब की ही बात कह रही थी और तुम हो कि बेमतलब के शेर पढ़ने लगे बात थी लड़ाई की और आप फिलसफी की बात करने लगे आपको सब्र की आदत क्यों ना अच्छी लगे क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं कर पाए हम सर मुझे और मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो जाहल, गवार औरत भला मैं आपकी की है कि तुम एक ता औरत हो और... इतनी तारीफ भी किसी मतलब ऐसी ही की होगी जिसका मतलब उल्टा होगा क्या मतलब मतलब ये की आदमी मतलब ही होता है मैं मतलब की बात कर रही हूँ और आप मतलब की बात सुन रहे हैं समझे फिर भी पूछते हो क्या मतलब जो चाहे सो पहलो क्यूँकी मैं आपकी बीवी हूँ वाकई हाँ। अब तो तुम्हारा मूड लड़ाई का ही दिखाई दे रहा है भी? वो तो आपको दिखाई देगा ही क्योंकि मैं बेशूर हूँ लड़ाका का हूँ और आप अकेले दूध के धोए हुए अरे हमारा दूध का धोया हुआ यहाँ है कौन हर इंसान में कुछ न कुछ तो कमी होती ही है इतनी देर के बाद आपने यही एक बात पते की कही है मैं अपनी कमी को कबूल करती हूँ आप भी तो अपनी कमी को कबूल करें कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं लेकिन मैं गलत बात को क्यों कर आप हर वक्त मेरी झूठी तारीफ करते रहते हैं जो लड़ता है वो प्यार भी करता है और प्यार सच्चा होता है समझे क्या फलसफा बताया जो लड़ता नहीं वो प्यार नहीं करता है तो क्या तुम्हें लड़ाका का चाहिए था हाँ वो भी कोई शोहर है जो दिन रात अपनी बीवी की तारीफ ही करता रहे और अपनी जिंदगी में कभी उससे लड़े ही नहीं ऐसा शोहर तो मतलबी और चापलूसी होता है अरे तो पर तुम्हें कैसा शोहर चाहिए था अब मेरे चाहने और ना चाहने से क्या होता है ये सवाल तुम उससे शादी से पहले ही पूछना चाहिए था हामा जो गलती हो गई, वो हो गई। फिर भी अगर तुम तो कुछ सुधार किया ही जा सकता है तो बता दो मैं उसमें सुधार करने के लिए तैयार हूँ वो तो मैं बता चुकी हूँ की दिन रात मेरी खूबसूरती की तारीफ मेरे काम की खाना वगैरह पकाने की तारीफ करते रहते हो कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करते मारना पीटना तो दूर की बात है कभी कड़वी बात तक नहीं कही है क्या ये आप में कमी नहीं है ना हर हर मुझसे तो क्या शिकायत करूँ ये फरेब है धोखा है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता की मेरे में कोई आया भी ना हो बे तो खुदा की जाती है आपके पास इसका क्या जवाब है बताइए ना आज तुम्हें हो क्या क्या है पहले कभी तो ऐसी बातें नहीं की थी तुमने हम्म तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इलाज आप अपना किसी डॉक्टर से कराइए क्योंकि आप प्यार के हर उसूल को भूल गए हैं और अब है अपने को शायर कहते हैं क्या सब शायर शोहर आप ही की तरह होते हैं बेलुत्फ और बेजौक शायर मरहूम जौक साहब का दीवान भी कभी उठा देखा है, है? उसकी धूल तो मैं झाड़ती हूँ मैं और उसकी वर्क गर्दानी भी मैं ही करती रहती हूँ है। क्या आपने उनका ये शहर भी पढ़ा है, है। उसमें क्या खास बात है ये लो। और सुनो आपको इस शेर में कोई खास बात नजर ही नहीं आई इस शेर में तो ही असल मोहब्बत का राज छुपा हुआ है अगर मुझे दिल से प्यार करते हो तब तो समझते खुदा को हाजिर उ नाजर जानकर कहना कि आपने कभी कोई शिकायत की है मेरे कोई कमी बताई है मुझे हर वक्त होना चाहिए था कि तुम्हें एक आशिक शायर मिला है। जिसे तुम्हारी हर बात हर अदा पसंद है अच्छे शोर और अच्छी बीविया कभी झगड़ते नहीं वो प्यार करते हैं और जहाँ प्यार्बत हो वहाँ लड़ाई का क्या काम क्या प्यार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती मान लो के अजीम शायर चूक कह गए हैं तो दूसरे अजीम शायर को तो मानोगे ना जिन्होंने कहा है जफा जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं सितम तो ना का हो जाने से रूटने से और शिकवा शिकायत से ही औरत को पता चलता है कि उसका शोहर उसे कितना प्यार करता है कभी रूट कर भी देखा होता रूठे को मनाने में एक अनोखा ही मजा होता है आपकी मोहब्बत तो ऐसी जैसे बे नमक की दाल या बिना शक्कर का शरबत क्या मिसाल दी है आपने अच्छा बहरहाल ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे जिंदगी पुरलुत्फ बन सके मैं, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ ये तो आप मेरे हुसन की मेरे खाने मेरे कपड़ों की और यहाँ तक की मेरे खानदान की तारीफ करते रहते तो क्या तुम चाहती हो की मैं तारीफ ना करके तुम्हारी बुराई क्या करूँ जब मैं तुम्हें कोई बुराई बुराई देखता ही नहीं तो बुराई कैसे करूं? ये है, है है। फरेब मक्कारी जो खाविन किसी दूसरी औरत को यही करते हैं है। चांद है। में भी काला दाग है फिर मेरा बेदाग कैसे हो गया बताइए ना आप जरूर किसी दूसरी औरतोशी रखने के लिए पता नहीं किस की कैसी औरत हो जो खुश होने के बजाय ना खुश हो रही हो और वो भी इस बात को लेकर मैं मैं तुम पे गुस्सा नहीं करता झगड़ा नहीं करता एम्हे और... और तो अपने किस्मत पर नाज होना चाहिए था तुम्हारा शौर तुमसे सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है ये मकर आप उसी से कहना जिसके साथ मोहब्बत करती हो आज आप मेरे खानदान तक जा पहुंचे ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है मैं अपने खानदान की बुराई कभी नहीं बर्दाश्त कर सकी ओ, कभी नहीं सुन तो सकी तो है। तुम्हारी ये ऊल बातें मेरी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है <laughs> इस... इस औरत ने आज सारा मूड खराब करके रख दिया फसल के खाक लिखूंगा मैं अब आ गए ना अपनी असलियत पर तमाम प्लेटें और प्याले तोड़ फोड़ कर रख दिए और अब अरे सुनो सुनो अरे जा रहे हो अरे जा रहा चाहूँ दरिया में डूब मरने के लिए ताकि मैं छुटका ना छुट पा सकूँ सुनो तो फट पकड़ो मुझे मैं अब उस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहना चाहता थोड़ा सा रुक जाऊँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ मुझे देखना है की वाकई आप दरिया में डूबने जा रहे हैं या किसी महबूबा के इश्क में डूबने जा रहे हैं छोड़ दो मेरा हाथ मैं मुझे मरना है और अकेले ही मरना है। है? अरे अरे अरे भला ये कैसे हो सकता है? अभी तक मैं आपके साथ इस घर में जिंदा रही हूँ अब दरिया में भी आपके साथ मरकर दिखा दूंगी और... मेरा अम... तो मुझे... नहीं, नहीं ये कैसे हो सकता है जबकि हम दोनों को एक साथ जीना और मरना है आप जैसे बेलुत्फ शौहर के साथ जी सकती हूँ तो मर भी तो सकती हूँ और मुझसे नाखुश होने से पहले अगर आप अपने ही हाथ का लिखाइए अहदनामा पढ़ लें तो शायद मरने की जरूरत ना रहे क्या हुँ? अरे ये तो ये तो मेरे ही हाथ का लिखा एक कभी लड़ाई झगड़ा ना करने का सुलह मोहब्बत के साथ रहने का एहतनामा है तू तू तुमने पहले क्यों नहीं बताया <laughs> तेरे के, मैं गलती कर रहा था तुमसे लड़ बैठा अफसोस की हो गया ना आपका ये अहदनामा बेकार है दरिया में खुद डूबने की बजाय इस अहदनामे को डूबो दो जाकर है? कहते थे मैं कभी जिंदगी में लड़ ही नहीं सकता मरदाओं की जबान का क्या भरोसा है अहद अहदनामे के साथ घर के चाय की प्लेटें और प्याले तक तोड़ कर रख दिया आप मुझसे लड़ भी सकते हैं प्लेटों और प्यालियों की तरह आप अपने अहदनामे को भी तोड़ सकते हैं मैंने तो आज थोड़ी सी छेड़खानी की थी हजूर और आप खफा हो गए छेड़ का लुत्फ तो जब है की कुछ कहो और सुनो बात में तुम तो खफा हो गए लो और और सुनो वो, वो, वो, मैं हुँ? मैं अपनी हार करता हूं। ये भी तो कहो कि आप कभी झूठे वादे नहीं करोगे मेरी हर बात मानोगे मैं मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर बात मानूंगा अब, अब ये दूरी क्यों जाने मन नहीं है जराबा आप कितने अच्छे शोहर है <laughs> गले मिलते हुए जितने गिले थे भूल गई वरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या <laughs> आपने अभी, अभी वादा किया है कि आप मेरी हर बात मानेंगे क्या है है क्यों क्या कोई शक चाहो तो आज मालो बिल्कुल नहीं अब जल्द बाजार चलकर जल हरे रंग की साड़ी खरीदो जो उस दिन मैंने पसंद की थी ओ, <laughs> तो ये सारा नाटक साड़ी खरीदने के लिए खेला गया था <laughs> खैर <laughs> चलो चलते हैं मर्द किसवान एक होती है <laughs> प्यार की लड़ाई अभी आपने मेवाराम गुप्त की लिखी ये झलकी सुनी प्रस्तुत करता अनुराधा शर्मा